मंत्राठ सहनावतो सहनौ भुन सह वीरम करवा ते वह तेजस्वी नजदीत समस्तु विषा ओम शांति शांति शांति चल लीजिए आपका नमस्ते आपका योग दर्शन कक्षा में स्वागत है आपका धन्यवाद नमस्ते ईश्वर की असीम कंपा ऐसी असीम कृपा से हम सऐष पूर्वे शवी गुरु काले नाना बच्चे दात ये हमने आपको बता दिया था इसमें तो कोई शंका है नहीं शंका नही आप तो शंका नहीं है तो आगे चले हाँ जी आगे ये है कि जो ईश्वर है जो सर्वज्ञ है जो सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है जो सबका गुरु है अब ये ईश्वर के स्वरूप को तो बता दिया हाँ जी क्योंकि तो वहाँ पर जो है पीछे आपने पढ़ा कि ईश्वर प्रणिधान आद वाजो तीघ्र समाधि और समाधि मैंने समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल दोनों की जो प्राप्ति की जो बात कही थी तो तीव्र सम्य का नाम असन्ना तो कहा ही था हाँ जी उसके बाद प्रश्न पूछा था कि भाई इससे अलग भी कुछ है कोई और दूसरा भी उपाय है इसके साथ साथ और भी उपाय है तो बताया था ईश्वर प्रणिधानादवा तो उससे पहले ईश्वर शब्द नाम नहीं आया था अब ईश्वर नया आया तो इसलिए ईश्वर प्रणिधानादवा में ईश्वर प्रणिधान का अर्थ बताए थे ईश्वर भक्ति ईश्वर की भक्ति विशेष से समाधि का लाभ और समाधि के फल की प्राप्ति शीघ्रतम तो ईश्वर किसे कहते हैं इसको समझा दिया ईश्वर के बात जो है भक्ति है ईश्वर प्रणिधानाद में ईश्वर भक्ति विशेषा तो अब भक्ति क्या है इस ईश्वर को तो समझ गए कि ईश्वर ये है अब ईश्वर की भक्ति करनी है तो अब भक्ति क्या है तो भक्ति का तो हमने आपको बताया ही था वहाँ पर परंतु यहाँ जो है उसी में से यहाँ पर जिस प्रसंग में भक्ति के संबंध में जो कहा गया है तो वह भक्ति क्या है तो बता रहे हैं कि जब मैंने सॉरी वो आगे बताएगा गलत में बोल दिया तो वो जो भक्ति जिस ईश्वर की जो करनी है जो भक्ति होगा तो भक्ति के संबंध में आगे सूत्र में बताएंगे अट्ठाईसवें सूत्र में बताएंगे ये सताइसवें सूत्र में ये जो ईश्वर है ईश्वर का अपना नाम क्या है क्योंकि तो जिस ईश्वर की भक्ति करनी है उस ईश्वर के किस नाम से हम भक्ति करेंगे ईश्वर का हर व्यक्ति का निज नाम होता है जी अपना नाम होता है आपका नाम सुधीर आनंद है हमारा नाम वेद है किसी का नाम कुछ है समथिंग है समथिंग है तो हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना नाम होता है ऐसे ही ईश्वर का अपना नाम क्या है जिस नाम के माध्यम से हम भक्ति करेंगे तो उसी पर ये ये है कि तस्य तस् वाचक प्रणव वा। क्या बता रहे हैं जी तस्य तस् वाचक प्रणव प्रणव तस्वाचक प्रणव बता रहे हैं कि तस्य मैंने तस्य ईश्वर वो जो ईश्वर है वो जो ईश्वर है वो जो सर्वज्ञ सबका गुरु जो परमात्मा है उस ईश्वर का वाचक जो है वह प्रणब है समझे हाँ जी वाचक शब्द का अर्थ नाम भी कह सकते हैं उसके लिए बता रहा हूं अभी बता अच्छा अच्छा ईश्वर अच्छा। का जो वाचक है वह प्रणब है तो वाचक क्या है देखिए ये जो है वाचक जो होता है आपने जैसे भी कहा नाम शब्द जो है शब्द जो है वह तीन तरीके का होता के तरीके का होता है जी तीन तरीके का आपने कहा तीन तरीके का एक ही शब्द तीन तरीके का हो सकता है उसी को हम तीन भाग में बांध सकते हैं एक शब्द है जिसको कहते हैं वाचक जब शब्द सीधे अर्थ को कहता है बिना किसी मने अन्य शक्ति से बिना किसी मैने बिना लाग लपताई के बिना घुमा फिराकर सीधे जब शब्द उस अर्थ को कहता है जिस अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है ये जो है तीन तरीके का शब्द है एक है वाचक दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक तीन प्रकार का शब्द हो गया वाचक लक्षक और व्यंजन और व्यंजक हम शब्द को तीन भाग में बांट दिए तीन कैटेगरी में शब्द वो भी शब्द सीधे जब अर्थ को कहता है तो वह जो अर्थ होता है वह अर्थ तो वाच्य होता है और वो जो शब्द जो कहने वाला होता है वह वाचक होता है और जब सीधे शब्द जब शब्द सीधे उस अर्थ को न कहे परंतु किसी संबंध के आधार पर जब अर्थ को कहता है तो वह शब्द शब्द जो है लक्षक हो जाता है और अर्थ जो है लक्ष्य हो जाता है और व्यंजक जो होता है उसमें भी शब्द जो है शब्द जो है वह सीधे अर्थ को नहीं कहता शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ कुछ और ही है परंतु उससे संबंधित कोई और ही अर्थ निकल रहा है मैंने उल्टा ही अर्थ निकल रहा है उल्टा अर्थ निकल रहा है कहा जा रहा है कुछ और अर्थ निकल रहा है उससे कुछ विपरीत ही लक्षक में जो होता है लक्ष्य जो लक्षक शब्द जो होता है वह उसी से संबंधित उसी अर्थ का को बताता है उसी से संबंधित उसी अर्थ को बताएगा जैसे हमने कहा कि गंगा याम घोष ऐसा हमने कहा शास्त्रीय उदाहरण है लौकी उदाहरण में कोशिश करूंगा देने का गंगा याम घोष या मंचा क्रोशंती मंचा क्रोशंती हांति गंगायाम घोष या मंचाह क्रोशन्ति ये मंचाह क्रोशन्ति गंगायाम याम मचान पुकारता है मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब आपको जो है स्टेज पुकार रहा है हाँ जी तो अब मचान पुकार रहा है तो मचान स्टेज जो है जो कि बना हुआ है लकड़ी इत्यादि से वो तो जड़ है वो कैसे पुकारेगा वो तो पुकार नहीं सकता तो अब वो मचान पुकार रहा है तो वो कैसे पुकारेगा तो क्या हुआ वह सीधे अर्थ को मचान पुकार रहा है ये सीधे तो ये अर्थ हुआ कि मंच आक्रोशन थी परंतु वहां पर मचान का मतलब वो मचान नहीं है स्टेज नहीं है वह व्यक्ति मंचस्था मंचस्था मनुष्य आक्रोशंती मंचस्थ जो मनुष्य है वो जो है पुकार रहा है मंचस्थ मनुष्य बोल रहा है इत्यादि तो वहाँ पर जहा पर मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है जहाँ पर मंचा को शक्ति कहा तो मंचा का मुख्य अर्थ क्या है स्टेज। स्टेज हाँ जी है ना जी। परंतु मुख्य अर्थ का जहाँ पर बाध हो जाता है तो उसी से संबंधित उसी से रिलेटेड अन्य अर्थ को कहता जो है वह अर्थ हो जाता है लक्ष्य और कहने वाला हो जाता है लक्ष्य तो यहाँ पर मंचह का अर्थ हो जाएगा मंच पर जो विराजमान व्यक्ति है उससे संबंध रखने वाला जो व्यक्ति उस पर है विराजमान वह अर्थ हो गया मंच मन्च बाने मंच ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि तो अहम ब्रह्मास्मि तो ये जो ब्रह्म शब्द है तो हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म तो सर्वज्ञ तो तो है हम तो सर्वज्ञ नहीं ब्रह्म तो ब्लिसफुल है हम तो ब्लिसफुल नहीं है ब्रह्म तो सृष्टि करता है हम तो सृष्टि करता है नहीं ब्रह्म तो मानव मात्र का के कर्म के फल का दाता है परंतु तो हम उस तरीके से तो है नहीं तो मुख्य जो ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म का अर्थ है बृहत् सबसे महान सबसे बड़ा आकाश से भी बड़ा वो हम तो है नहीं तो ये मुख्य अर्थ का यहाँ पर जब बाध हो गया तो उससे संबंधित उससे रिलेशन रखने वाला जो अर्थ है वह होगा तो वहाँ पर ब्रह्म का मतलब हुआ ब्रह्मस्थ ब्रह्म में स्थित जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को यहाँ पर ब्रह्म पद से कहा गया है हाँ जी ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म में लीन ब्रह्म के भक्ति में जो लीन जीवात्मा है ब्रह्म के आनंद से युक्त जो जीवात्मा है ब्रह्म के आनंद से विभोर जो जीवात्मा है उसको यहां पर ब्रह्मपद से कहा है इसी तरीके से हमने कहा कि गंगा याम घोष गंगा में झोपड़ी तो गंगा याम का अर्थ गंगा प्रवाह जल जो है गंगा प्रवाह जो है तो गंगा प्रवाह में झोपड़ी कैसे हो सकता है घोष कैसे हो सकता है वो तो रह जाएगा वो तो समाप्त हो जाएगा तो अब यहाँ पर उस गंगा से संबंधित जो किनारा है गंगा से रिलेटेड तो यहां पर गंगा का मतलब कि गंगा याम समीपे गंगा के समीप में झोपड़ी ये अर्थ हो गया तो ये इस तरीके से गंगायाम घोष का अर्थ जो हुआ गंगायाम समीपे घोष वो लक्ष्य अर्थ हो गया समीप जो गंगा या गंगा माने समीपे गंगायाम समीपे माने गंगा के किनारे में ये अर्थ जो है लक्ष लक्ष अर्थ है और गंगा उसका लक्षक है हाँ जी समझे जी समझ गया गंगा लक्षक है और घर लक्ष है और अर्थ हो गया हाँ जी गंगा के किनारे गंगा के समीप में ये जो अर्थ हुआ गंगा शब्द का वो हो गया लक्ष्य ब्रह्म पद लक्षक है और ब्रह्म का पद का अर्थ ब्रह्मस्थ ब्रह्म में स्थित ब्रह्म के भक्ति में तल्लीन जो जीवात्मा है वह अर्थ हो गया ब्रह्म का तो वह अर्थ ब्रह्म में स्थित ब्रह्म की उपासना में ब्रह्म में तल्लीन ब्रह्म में इमर्ज ब्रह्म में डूबा हुआ उसकी भक्ति में डूबा हुआ उनके आनंद में डूबा हुआ जो व्यक्ति है वह लक्ष्य अर्थ हो गया ऐसा योगी तो मंचा क्रोशंती में मनचाह ये जो लक्षक पद है इसका जो लक्ष अर्थ है मंचस्था मनुष्य समझ गए जी हां जी समझ गया जी ये तो शास्त्रीय उदाहरण मैंने आपको दिया लौकिक उदाहरण यदि आप लेंगे लौकिक उदाहरण में जैसे कहते हैं इंडिया आ गया भारत आ गया भारत आ गया या हम ट्रेन में चलते तो दिल्ली आ गई दिल्ली आ गई।, आ गई अब दिल्ली आ गई दिल्ली आ गई दिल्ली आती थोड़े दिल्ली थो वही पर भी विद्यमान है जी। हाँ तो यहाँ पर दिल्ली शब्द का और सीधे दिल्ली नहीं है यहाँ पर दिल्ली का मतलब है कि दिल्ली में हम आप पहुंच रहे हैं पहुंच गए दिल्ली का मतलब हुआ दिल्ली में हम दिल्ली का मतलब क्या हुआ जी दिल्ली आ गई मैंने दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में हम, हम पहुंच गए ये है दिल्ली आ गई का अर्थ भारत आ गए मैंने भारत में हम आ गए ऐसे ही जब हम रोड पर हैं ए टैक्सी टैक्सी तो ये, ये त, वो टैक्सी कहते हैं वो टैक्सी तो वहां पर टैक्सी का मतलब टैक्सी थोड़े हैं टैक्सी का मतलब है टैक्सी के को चलाने वाला जो ड्राइवर है तो टैक्सी बोले टैक्सी का ड्राइवर ये लक्ष्य अर्थ है ए रिक्शा ए रिक्शा बोने रिक्शा को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो समझ गया जी समझ गया वाचक तो जो शब्द होता है जो मुख्य अर्थ को कहने वाला होता है मुख्य अर्थ को कहते हैं वाच्य और लक्ष्य जो होता है लक्ष्य अर्थ को कहने वाला होता है लक्षक और ऐसे ही तीसरा जो है व्यंग्य अर्थ को कहने वाला होता है वह व्यंजक जैसे उदाहरण व्यंजना का व्यंजना का उदाहरण व्यंजना का उदाहरण है कि 12 बज गया 12 बज गया तो 12 बज गया इसका मतलब यह क्या हुआ जी 12 बज गया 12 बज का मतलब हो गया कि 12 बज गया है अब जो है डॉक्टर सूर्य सुधीर आनंद जी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाना है तो अर्थ बोला जा रहा है 12 बज गया अर्थ निकला क्या कि मैं भी जॉइन हो गया मेरा जी अब पढ़ाने का समय हो गया गोधूली बेला हो गया है सूर्यास्त हो गया सूर्योदय हो गया ब्रह्मचारी को स्कूल विद्यार्थी गुरु को कहेंगे सूर्योदय हो गया ब्रह्मचारी सूर्योदय हो गया इसका मतलब क्या हुआ जी उठो ब्रह्मचारी तो चार बज, बज, गया। बज गया तो चार बज के मतलब क्या हुआ उठिए प्रार्थना कीजिए के कीजिए जो तो भी अंतरंग कार्य है फिर मेडिटेशन कीजिए सूर्योदय हो गया यज्ञ कीजिए गोधूलि बोला गया सूर्यास्त हो गया अब जो है यज्ञ का समय हो गया तो ये सब ऐसे ऐसे व्यंजक माने व्यंजना होता है कह रहा है कुछ अर्थ निकल रहा है कुछ तो एक ही शब्द में लक्षणा व्यंजना लक्षणा माने एक ही वर्ण वर्ण के ऊपर व्यंजना होता है किस वर्ण पर आप जोड़ देते तो क्या इन्फेसिस कर देते तो, क्या निकलता है ये इत्यादि तो तीन एक तीन प्रकार के शब्द हो गए एक ही शब्द तीन के तीन, तीन भेद हो सकते हैं वाचक लक्षक और व्यंजक और अर्थ हो गया वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य अब जो है वाचक जो वाच्य अर्थ को कहेगा लक्षक जो लक्ष्य अर्थ को कहेगा और व्यंजक जो है व्यंग्य अर्थ को कहेगा तो वाचक जो वाच्य अर्थ को कहता है तो जिस शक्ति से जिस सामर्थ्य से कहता है उस सामर्थ्य का अर्थ होता है अभिधा उस शक्ति का नाम है अभिधा शक्ति उसका नाम क्या आज अभिधा विधा शक्ति दूसरा जो है लक्ष्य लक्षक जो लक्ष्य अर्थ का लक्षक जो लक्ष्य अर्थ का बोध करता है कराता है वह लक्षणा शक्ति से और व्यंजक जो है व्यंज अर्थ का बोध कराता है वो व्यंजना शक्ति से तो शक्ति भी तीन हो गया अविधा लक्षणा व्यंजना अविधा लक्षणा व्यंजना अविधा को संकेत भी कह देते हैं इत्यादि संकेत भी कह देते हैं तो वाचक से वाच अर्थ का बोध अभिधा शक्ति से हुआ लक्षक से लक्ष अर्थ का बोध लक्षणा शक्ति से हुआ व्यंजक से जो व्यंज अर्थ का बोध व्यंजना शक्ति से वह शक्ति जो है शब्द में निहित होता है इस पर निहित होता जी शब्द शक्ति के ऊपर वह विराजमान होता है शब्द में होता है तो यहां पर अग्नि अग्निमीड़े पुरोहितम नम संभवाय च मयो भवाय च नम शंकर इत्यादि तो अग्नि अग्निमीणे पुरोहितम मैं वहाँ जो अग्नि शब्द है या नमः नम संभव शंभु है शिव है इत्यादि जो कुछ भी है तराट तो अजायत विराजो अधिकुष इत्यादि जो मंत्र हम बोलते हैं कि उससे विराट उत्पन्न हुआ विराजो अधिपुरुष विराट से अधिपुरुष इत्यादि जो कहते हैं तो, तो अग्नि परोहित तो यहां पर अग्नि शब्द का जो मतलब है वह सीधे अर्थ नहीं है अग्नि का ही मतलब जो है परमात्मा क्योंकि तो अग्नि के तो बहुत सारे अर्थ है ना जी हां जी अग्नि के बहुत सारे अर्थ है और अग्नि परमात्मा को कहते हैं क्योंकि अग्नि परमात्मा में ज्ञान है प्रकाश है इत्यादि परंतु वाचक नाम से जो भगवान का यदि कोई वाचक शब्द जो है तो केवल मात्र केवल एक प्रणव ही है उसका वाचक अग्नि नहीं उसका वाचक शिव नहीं उसका वाचक शंकर नहीं उसका वाचक कुबेर नहीं उसका वाचक विराट नहीं जितने भी सत्यार प्रकाश में स्व नामों की व्याख्या कही है एम ओम को छोड़कर के तो वह सब वाचक नहीं है कोई गुण के आधार पर है कोई कर्म के आधार पर है इत्यादि तो जब जब ने अग्नि तो प्रोहित एग्जाम्पल दिया उसका जो उदाहरण लिया तो हाँ। वहाँ अग्नि लक्ष्य के रूप में आई फिर यहाँ पे लक्ष्य के रूप में आई हाँ लक्षक के रूप में आ जाएगा ना जी हाँ जी लक्ष्य के रूप में अर्थ हो गया कि वहां पर पुरोहित जो अग्नि है पुरोहित तो ये पुरोहित का मतलब वह सबका हित करने वाला ये हाँ। अग्नि तो संपूर्ण प्राणी मात्र का ब्रह्मांड का हित करने वाला तो अग्नि से क्या अर्थ लिया जाए तो वह ईश्वर इत्यादि तो कहने का अभिप्राय है कि गुण के आधार पर कर्म के आधार पर वो जो नाम पढ़ते हैं गुण के आधार पर नाम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर जो नाम पढ़ते हैं। तो वह वाचक नहीं होगा ना जी हाँ जी वाचक हमारे लोक में वाचक इत्यादि हो गया वो एक हो जाता है एक अलग चीज है परंतु वाचक परमात्मा प्रसंग में उसका वाचक तो केवल प्रणब ही है प्रणब ही परमात्मा का वाचक है अन्य शब्द वाचक नहीं है अन्य शब्द या तो लक्षक होगा या व्यंजक होगा कोई ना कोई होगा हाँ जी तो उस परमात्मा का वाचक प्रणब है प्रणब का मतलब क्या होता है जी प्रणब का मतलब क्या है प्रणब प्रणब कहते है प्रकृष्ट रूपेण नूयते स्तुयते ये न प्रणवा बोलते ये आप दोबारा कहना पड़ेगा आपको जी प्रकृत रूपे माने प्रकृष्ट रूपेण का मतलब है प्रकृष्ट रूपेण नूयते नूयते स्तुयते नूयते मतलब है स्तुयते स्तूयते तो है प्रकर्ष रूपेण स्तुयते येन शब्देना स शब्द प्रणव माने जिस शब्द से परमात्मा का ईश्वर का तम रूप से प्रकर्ष माने उत्तम रूप से प्रकर्ष से उत्तम तरीके से स्तुति की जाती है उपासना की जाती है प्रार्थना की जाती है स्तूयते मतलब यहां पर स्तुति की जाती है तो उपलक्षण मान करके उपासना भी ले लेंगे और प्रार्थना भी ले लेंगे जिस शब्द से ईश्वर की प्रकर्ष रूप से उत्तम तरीके से अच्छी तरीके से उपासना की जाती है ध्यान किया जाता है जप किया जाता है भक्ति किया जाता है स्तुति किया जाता है उस शब्द का नाम है प्रणाम वह कौन सा शब्द है तो ये ऋग्वेद के आधार पर दिया हुआ है जैसे सामवेद वाले उदगीत कहते हैं ओम को ओम को उदगीत कहते हैं ऐसे ही ऋगवेद वाले ओम को प्रणब कहते हैं मान ये सीनोनिम्स है तो प्रणब का मतलब है ओम प्रणब शब्द ओम के लिए है शाम वेद में उदगी शब्द ओम के लिए है ऐसे ही प्रणव शब्द यहाँ पर ओम के लिए इसलिए करें कि उसका वाचक प्रणव है अर्थात उस परमात्मा को कहने वाला जो शब्द है उस परमात्मा को मुख्य रूप से जो बताने वाला जो शब्द है उस परमात्मा का जो नाम है वह है प्रणब वह है ओम समझ गया जी हाँ जी तो आगे अब पढ़िए आगे क्या है देखिए आगे बोलिए हाँ जी वाच्य बोलिए वाच्य वाच्य ईश्वर ईश्वर प्रणवस्य प्राणवत् प्राणवस् हाँ तो यहाँ पर वाच्य इस संधि में अलग करके वाच्य कर दिया हूँ वैसे वाच्य ईश्वर प्रणव ऐसा है तो ऊपर वाचक शब्द आया था ना जी हाँ जी ये उसी की व्याख्या कर रहे हैं मैंने बता दिया हूँ आपको वाच्य भाई वाचक जब प्रणव है ओम है तो उसका वाच्य क्या होगा वाच्य ईश्वर होगा हाँ जी वाच्य क्या होगा जी ईश्वर वह ईश्वर ईश्वर शब्द नहीं ईश्वर जो पदार्थ है ईश्वर जो द्रव्य है ईश्वर जो वस्तु है वो तो वाच्य ईश्वर है किसका प्रणब का प्रणब का वाच्य ईश्वर है प्रणब का वाच्य क्या है जी ईश्वर ईश्वर है समझ गए हाँ जी आगे पढ़िए मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिए बोलिए किम किम अस्य अस् संकेत कृतम संकेत कृतम वाच्यवाचक वाच्य वाचक तत्व वाच्यवाचक वाचक ओ अच्छा वाच्य वाच्यवातक वाच्य वाच्य वाचक वाचक चक अथ अथीप प्रकाशवत प्रकाशवत इति अवस्थित किम अस्य अकेत वाच वाचवाचक अथ प्रदीप, प्रदीप प्रकाशवत इति प्रश्न किया यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो ईश्वर है वाच्य और प्रणब है वाचक ओम है वाचक तो इस वाचक का वाच्य माने वाचक हो गया प्रणब वाच्य हो गया ईश्वर तो ईश्वर का प्रणब के साथ जो संबंध है ओम का जो संबंध है वह वाच्य वाचकत्व वाच्य वाच्यवाचकत्व जो संबंध है अर्थात यदि नाम और नामी होता है ना जी हाँ जी तो नाम सुधीर है और नामी जो अर्थ है तो उसका नाम का उस नाम जो शब्द है उस नाम का नामी के साथ क्या संबंध है कोई ना कोई संबंध होगा ना जी हाँ जी तो वह वाच्य वाचक हो गया ना जी वाच्य वाचक संबंध है तो वह वाच्य वाचक लोक में जब कोई भी पिता अपने बच्चे का नाम रखता है तो उस नाम का नामी के साथ उस वाचक जो शब्द है उसका वाच्य के साथ जो संबंध होता है वह संकेत कृत संबंध होता है क्या संबंध होता है जी संकेत कृत संकेत जन्य होता है संकेत के द्वारा वह संबंध किया हुआ होता है आपने अपने बच्चे का जो नाम रखा आपने अपने बच्चे का जो संकेत किया बच्चा जब जन्म लिया या बच्चा जब अस्तित्व में आया मां के जब गर्भ में आया उसके बाद ही तो आपने उस बच्चे जो लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे और जब आजकल तो यहाँ पर बता भी दिया जाता है इंडिया में नहीं बताया जाता है परन्तु तो बता दिया जाता है तो यहां पर जो बताया जाता है तो इसमें जब ये पता चल जाता है कि पुत्र है तो पहले से ही नाम का आप चयन कर लेते हैं जी। तो पुत्री होता है तो उस तरीके का नाम चयन कर लेते हैं जन्म लेते ही आप क्या कर देते हैं आप संकेत कर देते हैं कि इसका नाम समिंग जो भी है लड़की है तो सीता सावित्री गार्गी मैत्री इत्यादि और लड़का है तो दत्तर कृष्ण इत्यादि तो जब संसार के लोग जब माता पिता इत्यादि जब अपने बच्चे का नाम रखते हैं या कोई भी साइंटिस्ट जब किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो वह उसका नाम देता है तो नाम जो दिया तो नाम और नामी नाम और नामी भाव संबंध हो गया तो ऐसे ही वाचक और वाच्य जो है वह शब्द और उसके लिए वो जो अर्थ हुआ तो वाच्य-वाचक संबंध हुआ तो पूछ रहे हैं कि जैसे लोक व्यवहार में वाच्य-वाचक संबंध संकेतकृत होता है संकेत के द्वारा जन्य होता है संकेत के द्वारा बताया जाता है कि इस शब्द का ये अर्थ है इसका ये नाम है इस हम जब सुधीर कहेंगे तो सुधीर से ये व्यक्ति लिया जाएगा तो वह संकेत होता है समझ गया? हाँ जी ऐसे ही तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या ईश्वर का ओम के साथ जो वाच्यवाचक है वाच्यवाचक का होना है वाच्यवाचक वाच्य वाच्य जो संबंध है वह संबंध संकेत कृत है अथवा प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितम इति या प्रदीप प्रकाश के समान अवस्थित है अर्थात प्रदीप प्रकाश के समान का मतलब ये हुआ कि आप जब दीपक जलाए हुए रहते हैं तो दीपक आपने जो जलाया तो दीपक जो है दीपक बन जला हुआ जो दीपक है तो दीपक जब आप जलाते हैं तो जो दीपक जलाए तो दीपक के साथ प्रकाश अवस्थित है कि नहीं हाँ जी तो वहां पर मतलब जो प्रकाश है जब तक प्रकाश है तब जब तक दीपक है तब तक प्रकाश है है ना जी हाँ जी तो जैसे प्रकाश और दीपक का आपस में संबंध है प्रकाश और दीपक आपस में अवस्थित है इसी तरीके से ईश्वर का और उसके नाम का संबंध है प्रदीप और प्रकाश के समान अवस्थित है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब तक ईश्वर है तब तक उसका नाम है ईश्वर तो नित्य है तो उसका नाम भी नित्य है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रदीप प्रकाशवत के द्वारा ये बताया जा रहा है नित्यता को और संकेत के द्वारा बताया जा रहा है अनित्यता को बोल रहे अर्थात सरल अर्थ में कहेंगे तो ये कहेंगे कि ईश्वर का जो नाम ओम है ईश्वर का जो वाचक ओम है तो इन दोनों का के साथ जो वाचक संबंध है वाच्य वाचकत्व है यह अनित्य है कि नित्य है भाव ये है परंतु यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये वाचकत्व संबंध संकेत कृत है संकेत के द्वारा किया कि किसी ने संकेत किया है तो ये है या प्रदीप प्रकाश प्रकाशवत ये अवस्थित है अर्थात तो ये नित्य है हाँ जी क्वेश्चन ये किया है अर्था पहले से ही है जैसे प्रदीप और प्रकाश जब प्रदीप हम दीपक जलाए तो प्रकाश पहले से ही है जब से प्रदीप जला हुआ है तो ऐसे ही परमात्मा जब से है तब से उसका नाम है तो जब से मतलब सदा से है वह अनादि है ना आदि है ना उसका अंत है वह तो वह अनादि है तो वह अनादि जो है तो वो जब से है तब से अतः सदा से जैसे ईश्वर है तो उसका नाम भी सदा से है कि बाद में नाम दिया गया संकेत किया गया तो बोल रहे हैं उत्तर दे रहे हैं कि स्थितो अस्य वाच्य वाचके न सह संबंध क्या करे जी इस अलग करेंगे तो स्थित क्या हो जाएगा स्थित अस्वाच्य वाचके न सह संबंध स्थित मैंने पहले से विद्यमान है स्थित का मतलब क्या है जी पहले से हमेशा स्थि, स्थित है पहले से विद्यमान है पहले से वह अवस्थित है प्रदीप प्रकाशवत अवस्थित है पहले से ही वह अवस्थित है अर्थात जब से प्रदीप है तब से प्रकाश है अर्थात जब से ईश्वर है तब से उसका वाचक ओम है प्रणब है अर्थात है। है। इस वाचक के साथ वाच्य का जो संबंध है वह स्थित है अवस्थित है पाले से स्थित है अर्थात तो वह नित्य है समझे हाँ जी पाले से अवस्थित है तो फिर क्या ये संकेत कृत नहीं हो सकता संकेत क्या है तो बोल रहे हैं कि भाई ये जो आप कह रहे हो संकेत कृत कहकर के आप जो ये कहना चाह रहे हो कि ये अनित्य है सो बात नहीं है संकेत के जो कहना चाह रहे हो अनित्य है ऐसी बात नहीं है संकेत क्या करता है यदि मान लीजिए कोई भी यदि संकेत करता है तो विद्यमान चीज का ही तो संकेत करता है हाँ जी यदि जब जब अस्तित्व में संतान जब गर्भ में आ जाता है उसके बाद ही तो हम संकेत करते हैं ना जी हाँ जी जब जन्म ले लेता है तो संकेत तो केवल वो जो स्थित अर्थ है जो पहले से जो विद्यमान अर्थ है उसको तो केवल प्रकाशित मात करता है उसको मात्र जो है वह उसको लक्षित करता है को तो अभिनय करके केवल दिखाता है जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ये तो मैं बताया ही पिता है और पुत्र है क्या है जी पिता और पुत्र पिता और पुत्र है तो पिता और पुत्र का संबंध जो है संकेत के द्वारा केवल प्रकाशित किया जाता है तो बोलने कि यह इसका पुत्र है और यह इसका पिता है तो पहले से विद्यमान जो पिता और पुत्र है पहले से अवस्थित जो पिता और पुत्र है उसको संकेत के द्वारा केवल बता दिया गया वह है तो पहले से ना जी हाँ जी लोक में भी व्यवहार में भी यही दिखता है ना जी यह इसका पिता है तो पिता का पहले से अस्तित्व है तभी तो और पुत्र का तब या इसका पिता है या इसका पुत्र है ही नहीं कह देंगे कि या इसका इसका पिता है इसका पुत्र है ऐसा कह देंगे नहीं हजी नहीं।, नहीं नहीं कह सकते तब जब तक तो हो ही ना तो कैसे कह सकते हैं तो जब स्थित होगा कोई साइंटिस्ट यदि किसी भी पदार्थ का की रचना करता है बनाता है तो जब वह अस्तित्व में लाता है तभी तो उसका संकेत देता है ना जी हाँ या उसके बुद्धि में वह रचना होती है तब वो कहता कि ये होगा मैं बनाऊंगा तो बुद्धि में तो उसने तो रचना कर दिया और उसका नाम दे दिया नहीं समझे नहीं समझ गया हाँ जी जब हो ही ना चीज तो उसका नाम कैसे दे जब इमेजिन तो हो, हाँ हो या? उसका असली किया जाएगा हाँ जी अवस्थित जो स्थित जो अर्थ है वह उसी कोई ही व्यक्ति जो है संकेत करता है इसलिए करे संकेत तू ईश्वरस्य से स्थितम एवं अर्थम अभिनय संकेत तो क्या करता है ईश्वर के स्थित अर्थ को ही माने स्थित जो संबंध है ईश्वर से स्थितम एवं अर्थ मने ईश्वर के स्थित ईश्वर में पहले से विद्यमान जो अर्थ है अर्थ मैने संबंध अर्थ मैने संबंध वाच वाचवाचक कहा था ना जी हाँ जी तो ये संकेत तू ईश्वर से स्थितम एवा अर्थम मने संकेत तो ईश्वर के स्थित ही अर्थ को मने संकेत जो है वह ईश्वर प्रथम से ही स्थित जो संबंध है ईश्वर का ईश्वर का जो पहले से स्थित जो संबंध अर्थ है उस अर्थ को संकेत जो है प्रकाशित करता है समझे जी उसका अभिनय करके दिखाता है नहीं आया, कि नहीं आया? नहीं आ गया हा बोल रहे हैं कि यह जो संकेत है मन ईश्वर का संकेत तू ईश्वर ईश्वर का जो संकेत है ईश्वर का दोनों तरफ आप संबंध कर सकते हैं संकेत तू ईश्वर से ईश्वर का जो संकेत कर रहा है ईश्वर का जो संकेत कर रहा है ईश्वर का संकेत तो इसमे वर्थम ईश्वर का संकेत तो प्रथम से स्थित जो संबंध है उस प्रथम से स्थित संबंध रूप जो अर्थ है उसको अभिनय करके दिखाता है जी हाँ संकेत जो है प्रथम पहले से विद्यमान अर्थ को ही दिखाता है ईश्वर का आप स्थित अर्थ को ईश्वर मन ईश्वर तो अर्थ है ही वाच्य है ही और उस ईश्वर का जो अर्थ माने अर्थ बने जो वाचवाच तत्व जो संबंध है तो पहले से विद्यमान संबंध कोई ही ईश्वर के पहले से विद्यमान संबंध कोई ही संकेत बताता है जैसे उदाहरण दे रहा है कि यथा अवस्थित पिता पुत्र यो संबंध संकेत अवद्योत्य तो जैसे पहले से विद्यमान पिता पुत्र का जो संबंध है संकेत के द्वारा अवद्योतित होता है संकेत के द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है तो पहले से स्थित पदार्थ जो है स्थित जो है संबंध अर्थ है पिता पुत्र का उसको बताया जाता है ऐसे ही पहले से विद्यमान जो संबंध है ईश्वर का पहले से विद्यमान जो संबंध है ईश्वर का वाच वाचवाचक जो संबंध है ईश्वर का वह संकेत के द्वारा बताया जाता है संकेत के द्वारा केवल प्रकाशित किया जाता है मैंने अभिनय करके दिखाया जाता है समझे जी? हाँ, समझ गया हाँ अभिनय थी मैंने तो तो तो कर... भी विद्यमान था मगर अब संकेत के संकेत के भी दर्शाया जा सकता है दोनों तरफ से दर्शाया गया तो ये मैंने संकेत ईश्वर से स्थितम एवं अर्थम मैंने संकेत तो ईश्वर के स्थित अर्थ को ही मानी संकेत तो ईश्वर के स्थित संबंध को ही ईश्वर के स्थित जो संबंध है वाच वाचवाचक तो जो संबंध है वह संकेत केवल अभिनय करके बताता है अभिनय करके बताता है समझे हाँ जी जैसे उदाहरण के लिए जैसे कि कोई हीरो है कोई हीरो है कोई नृत्य करने वाला कोई नट है तो वह यदि फिल्म बनाया राम का तो पहले से जो स्थित जो राम इत्यादि का जो कुछ भी व्यवहार था उसको वह नट जो है बताता है अपने स्वांग के द्वारा राम इत्यादि को अपने स्वांग जो है रच करके उस तरीके का अभिनय करके वह दिखाता है इसलिए अभिनय तो ईश्वर के स्थित अर्थ को ही स्थित संबंध को ही संकेत अभिनय करके बताता है समझे जी हाँ जी हाँ यह कह रहा है इसमें कोई शंका नहीं शंका नहीं है इसमें आगे समझिए आगे कह रहे इस सर्गांतरेशेक्षत क्रिय थे बोलते अन्य जो सर्गांतर है अन्य जो सर्ग है दूसरे जो सृष्टि होगी उन सभी सर्गों में और पिछले के भी सर्ग सर्गांतरों में भी माने पिछले के सर्ग में भी सृष्टि में भी और आगे के सर्ग में भी वाच्य-वाचक शक्ति वह वाच्य वाच्यवाचक शक्ति की अपेक्षा वाला संकेत होगा होता है संकेत किया जाता है मने जैसा बोल रहे हैं कि सर्गांतरों में भी तथैव संकेत क्रिय उसी प्रकार का संकेत किया जाता है अर्थात वाचवाचक जो शक्ति है उस वाच और वाचक शक्ति की अपेक्षा करके ही माने अपेक्षा वाला ही संकेत होता है माने वाच्य वाचक भाव जो संबंध है उस वाच्य वाचक भाव का जो संबंध जो है वह सापेक्ष उस संबंध जो है वह वैसे ही किया जाता है माने ईश्वर के द्वारा वैसे ही किया जाता है जैसे पिछले सृष्टि में परमात्मा ने वेद इत्यादि के माध्यम से जिस शब्द के द्वारा जिस अर्थ का संकेत किया वैसे ही इस सृष्टि में भी है और आगे सृष्टि में भी है। ये नहीं कि इस सृष्टि में सूर्य शब्द से जिसको कहा जा रहा है उससे भिन्न अर्थ को ले लिया जाएगा अगले सृष्टि में भिन्न शब्द उसके लिए प्रयुक्त होगा सो नहीं है वह इस सृष्टि में जैसा संकेत परमात्मा ने किया है उसी तरीके से अन्य में भी करेगा तो यही करें कि सर्गांतरेश सर्गांतरों में भी वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षत संकेत का विशेषण है कि वाच्य वाचक शक्ति की अपेक्षा रखने वाला जो संकेत है वह उसी तरीके से किए जाते हैं वह संकेत किसकी अपेक्षा रखता है जी बताइए ओम ओम और ओम और शक्ति की, की अपेक्षा रखता है न जी। संकेत वह वा वाच्यवाचक जो संबंध है वह संकेत के द्वारा केवल दोतित कर दिया जाता है प्रकाशित कर दिया जाता है वह तो पहले से ही वाचवाचक संबंध जो है वह पहले तो से, हाँ। से ही विद्यमान होता है वह अर्थ पहले से ही विद्यमान है तो, तो पहले से विद्यमान अर्थ को संकेत जो है केवल प्रकाशित कर देता है तो यहाँ पर संकेत किसकी अपेक्षा रखा पाले से विद्यमान अर्थ को ही बता रहा है तो उसकी अपेक्षा रख रहा ना जी हाँ जी, जी। इसलिए कर वाचवाचक शक्ति अपेक्षा संकेत तथे विक्रिय थे मैं सर्गान्तरो में भी उसी तरीके का वाचवाचक शक्ति की अपेक्षा से युक्त संकेत किया जाता है उसी तरीके से मैंने किया जाएगा जैसे पुर, इस इस सर्ग में वैसे पुरुषांतर में भी था आगे स्वर्गांतर में भी होगा ओम हमेशा वाचक रहेगा ईश्वर का ओम हमेशा वाचक रहेगा ईश्वर का यानी कि दूसरा हो जाएगा उसमें उदाहरण बोलने देखे सम्प्रति पत्ती नित्यतया नित्य शब्दार संबंध इत्यागम प्रति जानित क्यों ऐसा क्यों रहेगा तो संतिपत्ति नित्य नित्यतया बोलते सम प्रतिपत्ति के नित्य होने से सम प्रतिपत्ति मतलब वह उपलब्धि ज्ञान सम प्रतिपत्ति का मतलब क्या हुआ जी उपलब्धि ज्ञान तो बोल रहे हैं कि उस उपलब्धि के नित्य होने से ज्ञान के नित्य होने से जब परमात्मा का ज्ञान नित्य है परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि बनाया जा रहा है तो सृष्टि बनाना जब परमात्मा का नित्य है वो बनाएगा ही तो सम्रतिपत्ति नित्य तया समिपत्ति के नित्य होने से अर्थत उपलब्धि जो है ज्ञान जो है प्राप्ति जो है उपलब्धि माने प्राप्ति के नित्य होने से शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है ऐसा आग, आग्नि लोग जो है शब्द प्रमाण को जानने वाले जो लोग हैं वो ये आगमी लोग प्रति जानते, जानते प्रतिज्ञा करते हैं आगमी जन इसकी प्रतिज्ञा करते हैं समझे जी हाँ जी तो जब परमात्मा का ज्ञान नित्य है तो वह ज्ञान जब नित्य है तो उसका अर्थ उस शब्द के उस अर्थ के साथ जो संबंध होगा वो भी नित्य होगा समझे? हाँ जी हाँ तो ये इसमें आ गया कोई शंका नहीं नहीं कोई शंका नहीं जिसे प्रति जानते का अर्थ क्या हुआ जी प्रतिज्ञा करते हैं ये, अच्छा अच्छा प्रति प्रतिज्ञा करते हैं बताते हैं कि सदा संबंध नित्य है ऐसा आग्नि लोग प्रति जानते अग्नि लोग अच्छा आगमी आगमी आग्लो आग्न लोग आग्ने लोग, आग मिना प्रतिज्ञा करते हैं निश्चय पूर्वक कहते हैं प्रतिज्ञान करते हैं ये सब हो गए बतलाते हैं कहते हैं उनकी प्रतिज्ञा है कि शब्दार संबंध नित्य है क्यों उसने उत्तर दिया कि वह सम्रतिपत्ति मैने ज्ञान के नित्य होने समपत्ति के नित्य होने से ज्ञान के नित्य होने से उपलब्धि के नीति होने समझे? हाँ जी ये इसमें कोई शंका हो तो पूछने नहीं, तो नहीं नहीं शंका नहीं है जी आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया क्योंकि इसमें मुझे प्रणव शब्द में भी थोड़ी मुश्किल होती थी कि आपने अच्छी तरह जो समझाया ना कि प्रणव शब्द का अर्थ हो गया कि जो शब्द परमात्मा जैसे रूपी ने, ने हाँ जी हाँ जी उत्तम तरीके ऐसी स्तुति शब्द का जिससे परमात्मा की भक्ति की जाए वो प्रणव है जी। इस भी मंत्र पाठ करते हैं हाँ। हाँ जी ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण ओम दूर्ण्यशिष्यम शाम शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो अगले बुधवार को फिर से शुरू है ये। नमस्ते जी